आत्मनो यदावर उत्तम तदुपसंह तो आत्मा आवरण के इसका करते हैं। कोट्य चार्यक उपलब्ध्यत सदा भगवादिस्थ ये दुष्ट सर्वद्रिके ये ये एकास भगवान सदा भगवान पुट्यस्पृष भगवान्दावृता है ये यासाम ग्रह जिस चारिकोटि के ज्ञान से आभिअस्पृष्ट भगवान सदा आवृत है उन चारिकोटि से भगवान परमात्मा ब्रह्म अस्पृष्ट है असंबद्ध है असंग है सदा आवृत है अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति नास्ति नास्ति इस प्रकार जिस चारिकोटि का इससे असंबद्ध है ब्रह्म सदावृत है यह न दृष्ट सिक इस प्रकार जो देख लिया साक्षात्कार कर लिया जान लिया कि ये से असंबद्ध है ब्रह्म तो के, सर्वद्रु के है। ये आत्मा का आवरण कहा यह कॉटीना परीक्षक परिकल्पितरूपणीना ग्रह अभिनवेश आत्मा सदा समाविष्ट। चाहिए था चतर कॉटिया सकती चार कोटि परीक्षक परिकल्पित निर्णय निरूपण परीक्षक के द्वारा कल्पित नि, है या निर्णय रूप यही निरूपण निश्चय रूप इनके ग्रह से ज्ञान से अभिनवेश ग्रह ज्ञान व ग्रह विशेष अभिनव विशेषे से आत्मा सदा समात आचार्य अच्छा से साह खोले चत्य कुटे संधि चार प्रकार हो चार तथा आत्मा न यथावत प्रथान ये शंका हुई जैसे आत्मा का स्वयं प्रकाश है तो उसका भान क्यों नहीं होता है तो इससे आवृत होने से यथावत प्रथान प्रकाशन न होगा यदि सदा आत्मा समावृत हो निकस ज्ञान यदि आत्मा ऐसे आच्छादित है सदा उसका ज्ञान नहीं होगा ज्ञान ही अनास्थित नैराकांक्षा ज्ञान होने पर भी नैराकांक्षा नवृत तो ज्ञान ही आवृत ज्ञान होने से परोक्ष ही होगा आकांक्षा ही इसका तो ज्ञान नहीं होगा ज्ञात ज्ञान तर परिचय और कुछ तक रहेगा ऐसा आकांक्षा रहेगी आवृत तो होने के कारण ये भगवान आदि अस्पुष्ट है जिससे असंबद्ध है आत्मा ही वस्तु तो अस्थि इत्यादि कल्पना रही थे वस्तु अस्ति, नास्ति, अस्ति, नास्ति नास्ति नास्ति इत्यादि कल्पना रही था उसके साथ कोई संबंध ये नहीं ये न उपनिषद प्रवण न प्रतिपन्न उपनिषद वाक्य प्रमाण प्रवण प्रमाण को तो जो प्रमाण मानता तर्क छोड़ करके प्रतिपन्न ज्ञान दान साख्यात करवज्ञ कर तो ज्ञातव्यारम अपश्यन परमार्थ पंडित अन्य कोई ज्ञातव्य है न उस अतीतित कुछ सही नहीं अद्वितीय ब्रह्म से अतीत ही नहीं, नहीं। कल्पित है ये वास्तव पंडित है निराकांक्षती आकांक्षा रहित तो हो जाता है और कुछ अज्ञातव्य नहीं किसकी जानने की जा अच्छा नहीं रहती श्लोक निरसाया आकांक्षा दर्शे श्लोक के जरा जिस की निवृत्ति होती को पहले उसको हैं राष्ट्र पुनः परमार्थ तत्व यद अवबोधाद अबालिश है पंडित भगवती या परमार्थ तत्व कैसा है जिसके ज्ञान से अबालिश होती जो नहीं जानता है बालिश अविवेकी और जो ज्ञान है उनसे बालिशाह नहीं होता है पंडित होता है और तो परमार्थ तत्व तो कैसा है, है। ट्यसु याद आगे ठीक है किमें परम जिज्ञा तज्ज्ञा पांडित सिद्धाक प्रश्न पानी की करते तो ज्ञान या किसान पांडित सिद्ध पांडित सिद्धि यदोधाबाई पंडित त्लोकमता व्याक इस संख्या में होने पर फ्लो प्रवर्तन कर व्यक्त करके आह कूट्य प्रभावित शास्त्र निर्णयता एक कथन करने वाले जल पकड़ने वाले तर्क करने वाले शुष्क तर्क करने वाले ओने के जो शास्त्र है उसके निश्चय शास्त्र निर्णयता निर्णय कांत निश्चय के विषय एकागुक्ता नास्ति नास्ति नास्ति ग्रहय ग्रहणी चारिकोटि इध्या चत कॉटीना सदा सर्वदा आवृत आछादीते आत्मतः में वो प्रवाद प्रवाद यह यह नास्ति इत्यादि कोटि कोटि भी इति से भगवान तेजमे प्रभाद अस्तिना वर्जितेत भगवृ चारिकोटिशे अस्तिनाकोटि चारिकोटिशे अस्पृष असंबंध अर्थात तो ब्रम्हि विकल्पना वर्जित कल्पना वर्जित कल्पनावर्जित वैकल्पर शुद्ध है ठीक है तेजाव प्रवादिश्चय यहाँ प्राधिकों के उपलब्धि निश्चय से आवृत आछादित योग भगवान उक्त विशेषण स येन योजना य भगवान उक्त विशेषण सबसे असंबंध शुद्ध है उसके साथ था अन्य आगे ये न मुनिना दिष्ट है ऐसा जो ब्रह्म जिससे साक्षात का कल्याण दिष्ट है ज्ञात अहम सिंह ब्रह्म अपरक्ष ज्ञान है वेदांत सुपनिषद पुरुष उपनिषद भी प्रतिपाद्य औपनिषद उपनिषद प्रतिपाद्य वेदांत कहा गया सर्वदृक्ष सर्वज्ञ वास्तव ही पंडित है परमात्मा पंडित है यो भगवान उक्त विशेषण स ये पंडित ज्ञान ज्ञानवत यव जीवादि श्रुतिवशा तो अग्निहोत्रादि कर्तव्य में आशंका आह ज्ञान होने पर भी यीव अग्निहोत्र जुहिया है जब तक तो जीवित रहे तब तो तक तो तो नित्यकर्म करना ही चाहिए श्रुति है पूर्व वही कर्मानि जीवी विशेष कर, कर्म करते करते करना होने। पर क्या ब्राह्मण्यं अग्निहोत्रादी कर्तव्य कर्मावश्यक न चाहिए ज्ञान न करिए प्राप्त ब्राह्मण्य पदम अनापन्नाध्या कृष्ण ब्राह्मण्यम अवैन पद प्राप्य अनापनाद मध्या ये कर्मचार प्राप्य किम अतः परम यहा इसके बाद क्या चेष्टा करता है सर्वज्ञ कृष्ण संपूर्ण रूप हो जाता है ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण अद्वयपद अनापनाध्यादि मध्या प्राप्त होने पर आगे कुछ प्रयोजन नहीं होता है तो कुछ करते हुए नहीं रहता यथोतम चतुष्कोट विन विमुक्ता सर्वजता कृष्ण चारिप रहते शुद्ध ब्रम सम्ण सम्पूर्ण प्राप्त नाम यथुरताम था, का चतुष्पटी भी निर्मता कृतनाम का समस्तं समस्तम क्या है ज्ञातव्य शेष शून्यतम परिपूर्ण ज्ञान ये समस्त है और जानने योग्य वस्तु कुछ नहीं रहता ये सम्पूर्ण ज्ञातव्य शेष शून्यतम ज्ञातव्य कुछ शेष नहीं रहता सब ज्ञात हो जाता है परिपूर्ण जूपरीपूर्ण चीज रूप जान त्राह्मणप्रयोग प्रमाण ब्राह्मण्य पदों से ब्राह्मण श्रुति में काी कह ब्राह्मण स विद्वान्क्षी ब्रह्मसतत्व सन् फलस्थो मुख्य ब्राह्मण बहुत विद्वां अपरोक्षी ब्रह्मसतत्व ब्रह्मणसतत्व ब्रह्मसत्व अपरोक्षी कृतम ब्रह्म सतत्तम यह न ब्रह्म का वास्तव स्वरूप तो यथाश्मेगी जिसने अपरोक्ष साक्षात्कार कर, कर कर लिया अहम तो स्व ब्रह्म हमसे भी पर रहित ज्ञान हो गया तो फलावस्थित मुख्य ब्राह्मण है फलावस्थक परिपूर्ण आनंद रूपे निष्ठित तो मुख्य ब्राह्मण है कर्मकांड में कर्म करने के लिए ये ब्राह्मण की ब्राह्मण होती आवश्यकता नहीं उसको मुख्य ब्राह्मण स्तुति के लिए और कर्मकांड में ब्राह्मण योजित अष्ट वर्ष ब्राह्मण उपनीत वह तो व्यवहारिक ब्राह्मण तो तो ये मुख्य ब्राह्मण कहा गया ज्ञानी हो गया तो मुख्य ब्राह्मण ब्राह्मण से ब्रह्मविद विद्यापलवस्थ सेवभावहिमावीकार जुद्धिस्वभावती वाक्या सब तो ब्राह्मण जो था ब्राह्मण से ब्रह्मविद ब्रह्मज्ञानी विद्या फल से विद्या के फल सर्व रूप होकर रहता है अनदूर्ण आनंद रूप से रहता है स्वभावत महिमा ई स्वर प्रभूत ही महिमा तो है जिकाय सब्राह्मण निर्विकार विकार वृद्धिसाह अभा वृद्धि अभावत, कुछ नहीं एक रूप से परिपूर्ण रूप से रहता है एक बोती वाक्या ब्राह्मण वाक्य हो पदम विश्वष्टि ऐसा नित्य निमा ब्राह्मण से शुते इस वाक्य वक्यकार ब्राह्मण से आदिमध्या उत्पत्तिलय आदि उत्पत्ति मध्य स्थित अन्ते लय अनापन्ना प्राप्त उत्पत्ति अद्वैसे पद से न विन्े न उत्पत्ति स्थित उत्पत्ति होती उत्पत्ति अन स्थित नहीं तदनापन्ना मध्यामि ब्राह्मण पद परिपूर्ण चिदूप ज्ञान रूप तैयारक अन्द्र दर्शय अवशिषं व्याचे अन्दात है अवशिष की व्याख्या तदव प्राप्य प्राप्ति से ल किमत पर कि तो अस्मात्मलाभाव साक्षात्कार हो जाता है आत्म ज्ञान ही प्राप्त उसके ऊर्धव पश्चात यते निष्प्रयोजनमीतन से करे कोई करोजन नहीं रहता है ज्ञान वन फिदस्थव्यमस्में भगवद्वाक्यम प्रमाण ज्ञानी कलावस्थ परिपूर्ण आनंद रूप से व्यवस्थित तो होता है संशय विकल रही तो ज्ञान हो गया कृतकृत्य हो जाता है कृतम कृत्यम ये न जो कुछ करने था सब कुछ कर लिया कुछ और करने का वाक्य नहीं रहा, न तंचित अस्थि कर्तव्य न उसका कोई कर्तव्य नहीं इतना भगवत वाक्य प्रमाणित गीता वाक्य प्रमाण नव तस् कृत्य ना, ना कृत कुछ करने का विधि कुछ करते भी कुछ नहीं वैसे कार्य न कुछ करते भी नहीं यावजीवादि श्रुतिर अविद्व विषय विदुष और नाग्नहोत्रादि कर्तव्य में उत्तम यावजीव श्रुति तो है अग्निहोत्री हाथों अज्ञानी के लिए ज्ञान होने पर कर्म विधि उसके लिए नहीं विद्युष और ना अग्निहोत्रादि कर्तव्य अग्निहोत्रादी कोई कर्म विद्वान का कर्तव्य नहीं इधर निगत् कर्तव्यशंक विधि से नियोगता कर्तव्य निर्गत अस्थि कर्तव्य से कर्म नहीं करें शात कर सामित होता इत्या शाम कुछ करते हो कर्तव्य होशंका प्राकृता प्राकृता देवं देवं विप्रा विन सम प्राकृत्य दम प्रकृतिदात विद्वांसम व्रजेत विप्राण ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानीनाष विनय विनय स्वभाव स्वभावतः ज्ञान प्राप्त तो कल्याण कर विनय साम प्राकृत असम अंतर उपाति प्राकृतस्वभाव कर्तव्य नहीं स्वाभाविक है दम भी प्रकृति दांतत् तो प्रकृति दांतत्व दमन युक्त स्वभावत ही दमन युक्त है पहले से बहुत प्रयत्न करे सममयुक्त होने पर ही ज्ञान प्राप्त तो करता है जिससे स्वभाव हो जाता है स्वभावत समभाव तो सिद्धांत तो दमन युक्त है एवं विद्वान समम ऐसे जो विद्वान है फलावस्था रूप है को प्राप्त करता है ब्रह्मस्वरूप होता है नहीं ब्रह्म विधान ब्राह्मणा यहस विनय स्वभाव स्वभाव विनय अत नोगा कर्तव्यता दिखती विधि का भी कुछ कर्तव्य है कर्तव्यता निका कर्तव्य तो असवनीयकर्ता है विनय कर्तव्यता नहीं करता है समोपिक्रीय है सम भी स्वाभाविक अभी विधि का शहीकर्ता है दमों स् स्वभावशीर्ष्योग दम भी स्वभाविद्ध है ज्ञान क्या एवं कूटस्थम आत्मतत्व विद्वान्माण अशेष विक्रियाशन्य ब्रह्मस्वरूप ठती कूटस्थम आत्मतत्व निर्विकार शुद्ध इसको जानने वाला ज्ञान पुरुषो अशेष विक्रियाशन्य ब्रह्मस्वेण ठतिद अशेष विक्रिया से निर्विक्रिया कोई विक्रिया नहीं ऐसे विक्रिया शुद्ध ब्रह्मेण जाता है अक्षरा कथय श्लोक के शब्द विप्रा ब्राह्मणा विनो विनीत स्वाभाविकमेंभाव विन विवृण्स अवस्थान एसवे आत्मस्वभा गृह्य ऐसा पुलिंग है तो अवस्थाना पुछ से ऐसा है कि आत्मस्वभाव ही बिना है समोप्य से ही आत्मस्वभाव प्राकृत है प्राकृत का तो स्वाभाविक अकृतज प्रयत्न सिद्ध नहीं कृति साध्य नहीं स्वाभाविक है दमोपिय वही आत्म आत्मस्वभाव प्रकृत जानते प्रकृति आ स्वभाव तो दमन है स्वभावतः शब्द आदि विषय से अप्रभुतम प्रभुता नहीं होता है स्वभाव तेवशांत रूप ब्रह्म है तदरूप रहता है एवं यथोत्तम स्वभाव शांतम ब्रह्म विद्वान स्वभाव शांत है ब्रह्म उसको जानने वाला समम व्रजित समिता उपशांति स्वाभाविक शांति को प्राप्त करता है स्वाभाविक शांति ब्रह्मस्वरूप है ब्रह्मस्वरूप आम शांति को ब्रजित्र प्राप्त करता है बद्रस्वरूप से रहता है परमतरण मुख्य आत्मतारित अत्या कॉटिगा एक निराकरण के द्वारा अधुना स्व प्रक्रिया अवस्था उपन्यास मुख्यमंत्री तो अवस्था उपन सिद्धांति वेदांत प्रक्रिया से उपन्यास का मुखिया ने तीन अवस्था जागृत कथन के द्वारा ही पद अपनी प्रक्रिया से तीन अवस्था कथन के द्वारा भी पद तद अवधारितुम सदगात्मक निश्चय कराने के लिए अवस्था दोन थी जागृत स्वप्न दो अवस्था पहले कहते अवस्तु सोपलबिष्य शुद्धं शुद्ध लौकिक सवस्त सोपलम्ब द्वैत जागृत काल में सवस्तु वस्तुना सवर्त सवस्तु दैत सोपलम्ब उपलम्बन स वर्त है बाह्य वस्तु और उसका ज्ञान होता है लौकिक द्वैतलौक इष्यति ये लोग जागृत काल में अवस्तुस्वलंब से शुद्ध लौकिकमी सपन वसा में उपलम्ब है वस्तु नहीं जागृत अनुभवने वासना वस्तु दिखती है इसलिए अवस्तु अविद्यमान वस्तु जमीन तद वस्तु लौकिकम स्व उपलम्ब है ज्ञान है वस्तु नहीं है किंतु केवल ज्ञान है ये शुद्धम लौकिक ये लौकिकों शुद्ध का शुद्ध है इसलिए उसके अभिषेय जागृति का विषय वस्तु नहीं शुद्धम लौकिक में कहा गया दुस्तावाद पूर्वकं प्रकरण शेष से तात्पर्य दर्शे अतिथि के अनुवाद करके अभी प्रकरण शेष का तात्पर्य दिखाते है संसार कारण राग देश दोषास्पदा प्राबाद परस्पर विरुद्ध है के द्वारा निश्चय करना चाहते हैं अलग अलग विरुद्ध है संसार कारण है जब तक वेदांत विद्या ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तो संसार तो होता है संसार के कारण है राग द्वेश दान राग द्वेष आदि दोष के जनक होने से दोष के स्थल है सावादों का दर्शन है कथन करने वाले बहुत बोलने वाले तर्क के आधार पर और तो मिथ्या अथमिथ्या चाहनी थी तब तदय युक्ति फिर वे दर्शय इसलिए उनके दर्शन ठीक नहीं होता तो नहीं बाधित विषय के तो निमित्त है उनकी युक्ति के द्वारा ही देखा करके तो रागा दिदो शानास्पद स्वभाव स्वभाव शांतम अद्वैत दर्शनमे सम्यक दर्शनमित चतुष्कोटिवर्जित आत्मस्वरूप छोटर तो रागादिस्पद रागादिदोष का जनकमे दोष का स्खलन स्वभाव स्वभाव शाते तो ही अद्वैतदर्शनमे समय दर्शन यथार्थ दर्शन अबाधित से यथार्थ यहाँ किया गया शिष्य सेध्यापदृष्टि आसिथ्य जागर जाति पदार्थ परिशुद्धि पूर्वक हो बोध प्रकार स्व प्रक्रिया, सो, सो प्रक्रिया। <coughs> अपने अध्यारोप दृष्टि माशिष्य शिष्य को बोध कराना बोध का प्रकार अध्यारोप जागर स्वप्न शो अवस्था आत्मा में आरोप करके फिर निषेध करेंगे अध्यारोप अपवाद आप ध्यान जिस प्रपंचम तो का अपवाद करेंगे जागृत आदि पदार्थ परिशुद्धि के रूप जागृत आदि पदार्थ कहेंगे उसकी भी परिशुद्धि परिशुद्धि परस्पर भिन्न व्यावृति एक केवल आत्म तत्व की अनुभूति है और परस्परावस्था की व्यावृति होती है व्य विचार है देखा करके आत्मा से भिन्न है दृश्य है, है आत्म भिन्न है आत्मा अलग है इस प्रकार आत्मशुद्ध को बताने का बोध प्रकार ही अपने प्रक्रिया तया तो प्रक्रिया तत्मतत्सा दर्शन परो ग्रंथशेष आगे का ग्रंथ आत्मतत्व दर्शन कराने के लिए सोपलम करोपलोपलचय यहां व्यवहारिक स्थूल अर्थ जात आदित्य आदि देवता अनुगृहित इंद्रिय उपलब्ध थे त तो जागरिका में चलते जागृत तो काल में व्यावहारिक वस्तु तो है प्रातिभाषिक रज्जु सर्प आदि व्यवहार काल में दिखता है जागृत अवस्था में दिखता है सर्प सूत्र रजुतादि प्रातिभाषिक है और व्यावहारिक है ये प्रातिभाषिक है ब्रह्म के बिना भी निवृत्त हो जाता है जो प्रातिभाषिक है और व्यावहारिक है ब्रह्म से ही इसकी निवृत्ति होगी प्रातिभाषी ब्रह्मज्ञान के, के बिना भी निवृत्त होता है व्यावहारिक रज ज्ञान से तर्प ज्ञान नष्ट हो जाता है व्यावहारिक सुख ज्ञान से रजत ज्ञान नष्ट हो जाता है तो व्या ब्रह्म के बिना भी निवृत्त होता है ब्रह्मज्ञान ज्ञान से भी नष्ट हो जाएगा ब्रह्मज्ञान के बिना भी निवृत्त होता है तो प्रतिभाषी और व्यावहारिक ब्रह्म से ही निवृत्त होगा जो प्रकार है जागृत कालन स्थूलम अर्थ इंद्रिय के द्वारा ग्रह होता है इंद्रिय के अनुग्रह का देवता है आदित्य आदि देवता इंद्रिय अनुग्रह का अनुग्रह का आदित्य अनुग्रहता है इसे इंद्रियों के द्वारा जागृत काल में व्यावहारिक प्रातवास उपलब्ध होता है वही जागृत है दौकिक शास्त्रादी भाष्य में अथ इधान स्व प्रक्रिया प्रबंधनाथ सता वस्तुना, वर्ष असत, व्यवहारिक व्यावहारिकसत्व समृद्ध व्यवहार काल में शत्रु व्यावहारिक वस्तु के साथ हेतु सवस्त वस्तुना स वर्तते, वस्तु के पार्थिग संवृत्ति सत वर्तन है एक पद संत जो सदपुर ये संवृत्ति सकते व्यवहारिक सकता है ऐसे वस्तु के सवस्त तथा ऊपर उपलब्ध शास्त्रास्पद ग्राह्य ग्रह ग्राहकलक्षण दौकि लोकादनपम लौकिक जागृत शास्त्रास्पद शास्त्र शिष्यशास्त्र शिष्य गुरु शास्त्र गुरुवादी सर्व्यवहार का विषय ग्रह का लक्षण द्राह्य विषय ग्रह के ज्ञान ये सरकार तो जिष्ठा दैता लौकिक लोकादनपेत लौकिक लोक लोकसब्द लोक प्रसिद्ध है जागरिक ता ठीक है लोके लोक प्रसिद्धमित लौकि लो लोक प्रसिद्ध तदाचल लोकादानपेत न केवलम जागरिता लोक प्रसिद्ध कितु वेदाते परंपरया ज्ञानोपातन प्रसिद्ध मे जागरी कवल तो लोक तो में प्रसिद्ध है वेदातशास्त्र प्रसिद्ध है किसी परंपरिया ज्ञानोपाय ज्ञान का उपाय प्रसिद्ध है तो ज्ञान का उपाय साक्षात्म परंपरा परम्परा कहता है गुरुशास्त्र प्राप्ति के द्वारा गुरुशास्त्र प्राप्ति के द्वारा जागृत अवस्था में भी गुरु प्राप्त होते शास्त्र प्राप्त होते तो ज्ञान होता है तो जागृत अवस्था नहीं हो तो गुरुशास्त्र प्राप्त तो नहीं में तो ज्ञान तो नहीं होगा तो जागृत अवस्था भी परम्परा से ज्ञान उपाय प्रसिद्ध है एवं लक्षण जागृत वेदातेसा वेदातशास्त्र में जागृत कहा गया जो ग्राह्य ग्राहक लक्षण शास्त्री सर्व्यवहार अत्म स्वनोपन भोज्य जागृत अवस्था कथन करने कथन कि अवस्थ सोपलब च शुद्ध लौकिक स्वप्न अवस्था कथन पर अवस्थ्यभा व्यवहार नहीं रहता है व्यावहारिक के वस्तुएं नहीं रहने से के अवस्तु ही जागृत कारण के भी वस्तु ही सप्न व्यावहारिकाने बाह्य इंद्र प्रवृत्त व्यवहार समृद्ध शब्दार्थ समृद्धि अभाव समृद्धि का अर्थ बाह्य इंद्र प्रवृत्त व्यवहार भी नहीं रहता स्वप्न वस्ता में सोपलब वस्तुवतुपल उपलब्ध वास्तव जैसे उपलब्ध होता है स्वपन में असत्य वस्तु तेन सह वर्तलबं असत्य वस्तु वस्तुवतपलबन वस्तु पर भी वास्तव हे जैसे इसे लगता है स्वप्न होता है ऐसा तो उपलबंध की सोपलब शुद्ध शुद्ध लौकिकम शुद्धा केवलम विषय के बिना प्रविष्ट विविध स्पक्षण जागरूकता के विषय जागरिका कलाौक ये भी लौकिकेदारण स्वप्न लोक प्रसिद्ध स्वप्न सब देखते हैं इस सपन टीकाने सोप स्थूलातवत न स्वन संभव सपन न स्थूलाथब्न संभव स्थूलाथ से नहीं सोपी व्यवहार भी नहीं रहता है सपन न है न तो व्यवहार इंद्रकृत व्यवहार बाह्येद्रिय व्यवहार भी नहीं तथा था था से कर्णसु उपसंहृतिषु जागृत भाषण मनसदर्थाकार अवभाषण स्वप्नशब्दमी मन, बाह्य कर्ण उपस तो हो जाते हैं स्वप्न वाता में चक्षराधिकरण इंद्रिय मन रहता है जागरित तो वासना अनुसार न जागरित तो अवस्था में जो दर्शन अनुभव हुआ तो जनित वासना संस्कार इस तो संस्कार के अनुसार संस्कार से ही <coughs> स्वप्न होता है मनस तत्त आभाषाकार अभाषना उसमें तो मन ही विषय बन जाता है तत्त अर्थाभ विषय तो नहीं बनता है विषय वह तो आभा अर्थाभास मन हस्ती मार्ग अश्व आकाश शत्रु मित्र जो सपन में दिखते हैं ऐसा है ही नहीं मन तदरूप से दिखता है वापस से जैसे त तद अर्थाभाषा आकार अर्थ रूप में अर्थाभाषा अर्थ आभाषा से तो अर्थाभाषा मन अर्थ जैसे दिखता है अर्थाभाष वास्तव अर्थन नहीं अर्थाभाष आकार अभाषण अर्थाभाषा आकार ना मन तो सभाषण मन ही दिखता है वासरी सपने में सपने कहा जाता शुद्धम गृहत्वा शुद्ध केवल तो के। तो उसका विवक्षित तो अर्थ तो शुद्ध है का प्रविक लोक प्रसिद्ध लौकिकम भी यह भी लोक प्रसिद्ध होने से लौकिक का सपना सर्वप्राणी साधारण सर्वप्राणी साधारण स्वप्न इसलिए लोग भी लौकिक को कहा गया यह दो अवस्था कही गई जागृत और स्वप्न सम्प्रति सुसुप्तम दर्शक अभी सुसुप्त अवस्था दिखाते है अवस्थनुपलंभ लोकोत्तर स्मृतम ज्ञान जेयं चेयन सदा सदा बुद्धि अवस्तापलोकोत्तर ये लोकोत्तर से लोक दा दा प्रसिद्ध ने अवस्तु अनुपल्भन से अवस्थु ये वस्तु भी नहीं उपलम्भ भी नहीं लोकोत्ष को कहा गया सवस्था सशुक्त अवस्था के बाद स्मरण होता है किन्तु इतने प्रसिद्ध नहीं जैसे जागरूक नहीं वस्तु के बिना उपलब्ध के बिना ज्ञान ज्ञम च विज्ञम सदा बुद्धि प्रतिष्ठित ज्ञान ज्ञ पदार्थ तो है तो और विज्ञय होता विशेष रूप से ज्ञ होता है ने नहीं, नहीं कहा विद्वा कह स्थूल सूक्ष्म वस्तु विषयभूत यदे तत अवस्तु अस्तु यद अवस्तु वस्तु नहीं मतलब स्थूल वस्तु सूक्ष्म कारणत अज्ञान स्थूल सूक्ष्म वस्तु न विषयभूत यदि ततता इंद्रियासप्रयोगजन्यों वास्थूलातावगाही वासनात्मकवा यम नवशेष विशेष विज्ञान चुन्य सुचित विषय वस्तुस्थूलूक्षा नहीं और उपलबंध भी नहीं अनुपल जागृत काल में उपलब्ध होता है इंद्रिया संप्रयोग स्थूलार्थ अवगाह स्थर्थ के विषय करने का उपलब्ध स्थूलार्थम अवगाहते स्थूलार्थवगा उपलब् जागृत काल और सप्नावस्था में वासनात्मक उपलब्ध स्थल नहीं वासनात्मक विषय को विषय वासनात्मक उपलब्ध है ये दोनों सुसुत्य अवस्था में नहीं वासनात्मक यत्र यम्ब होना संभव जागृत काल में स्थलार का ही वासनात्मक वाथना। वासनात्मक वपनावस्था में ये दोनों यक्र उपलब्ध होना संभव है सुश्रुत्र अवस्था में तद अशेष विशेष विज्ञान शून्य अशेष सब जितने विज्ञान विशेष विज्ञान सामान्य आत्मा है विज्ञान रूपे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो विज्ञान का सुसूत्र में भी है उसकी को निधि नहीं होती किन्तु जो विशेष विज्ञान है विशेष विज्ञान जागृत सपने में होता है सामान्य विज्ञान चिद्रूप ज्ञान सुसूत में भी है विशेष विज्ञान है जिसको अन्यथा ग्रहण करते जागृत कल सपन ज्ञान अर्थाण वो अशेष विशेष विज्ञान जितने विशेष विज्ञान जागृत सपन में है रहित है सुशुत व्यवस्था में विज्ञान सुनने सामान्य विज्ञान नहीं है नष्ट दृष्टि विपल लोग अविनाशिक दृष्टा के जो हो तो दृष्टि है नित्य विज्ञान स्वरूप है उसका नाथ नहीं होता है सुश्रुत व्यवस्था में रहता है किन्तु विशेष विज्ञान जितने जागरूक सपन में होते सबका अभाव होता है सुशुत्व में सुशोत्तम होती विश्वष्टि अनुपलम्बन नहीं बुद्धे बुद्धे सत्य कारणा बुद्धि न कारण लोके प्रसिद्धम ऐसे कारण बुद्धिहती बुद्धि का कारण अज्ञान है लोकोत्तर का कार्य सेव अवस्था सेवस्थायामक कार्य जागृत अवस्थात्मक ये लो लोक प्रसिद्ध है उसका कारण इस प्रसिद्ध नहींग्रत लोकोत्तर अवस्थनुपलोको स्मृत तस्ी प्रसिद्ध विवक्षि उत्तम स्मृत लोकोत्तर स्मृत स्मृतम जो कहा स्मृतम वह सुसुद्ध साक्षी प्रसिद्ध है साक्षी के द्वारा ग्रहण होता है कभी आगे स्मरण होता है इसलिए साक्षी रूप अनुभव जो स्मृति का विषय स्मृत का ज्ञान ज्ञात्मक अवस्था प्रेम तुर्य च परमाश तत्व विद्वत अनुभव समिगम ज्ञान ज्ञात्मक अवस्था प्रेम जागर ज्याग्र सूचित तेना ज्ञान जेयात्में विलक्षण पर सगम निश्चय ज्ञान जेय सदा बुद्धि का श्लोकगत पद्दयनू विवक्षित कथये यहाँ तक तो टीका में तो, की तो की श्लोक की व्याख्या हुई भाष्य की व्याख्या आरम्भ करना चाहते श्लोकगत पद दो अवस्थो पद को लेकर के अनुवाद करके अर्थ का करते भगवान वास्तविक अवस्तुअुण वर्जित इतोतरम है वस्तु नहीं उपलम्बन है उपलब्ध तो तो तो है ग्रहण ज्ञान दोनों रहते हैं ज्ञान विषय रहित लोकोत्तर सूत्र है ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित कोकाती आशंक है ग्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित ही क्यों लोका है्राह्य ग्रहण विभाग वर्जित है इसीलिए ग्राह्य ग्रहण विषय अतव लोकोतीतम लोकातीतम ग्राह्य ग्रहण वर्जित होने से ही लोकातीत क्यों क्योंकि ग्राह्य ग्रहण विषय ही लोक ग्राह्य ग्रहण को विषय करने चाहे लोक तद अभात उस ग्राह्य ग्रहण कुछ नहीं रहता है पदार्थ ज्ञान सुश्रुति में कुछ नहीं सर्व प्रवृत्ति बीजन सर्वासाम प्रभु बीजम कारण रूप है सम्मान करते कार्य प्रवृत्ति जागर स्वप्न में कार्य प्रभु स्मृत ये कहा गया स्मरण होता है ससुक्तम चेत अलौकिकम कथम तब अवगम्यता लौकिक अलौकिक है लोक सिद्ध नहीं कहते इसका ज्ञान होगा तो तो, तो, तो सर्व प्रवृत्ति बीजन कैरे इसका अनुमान अवस्था बीजा सपन है तो दोनों का बीज कारण कारण जागर कार्य होने से उसका प्रसिद्ध प्रसिद्ध होता है है शास्त्र शास्त्र शास्त्र में एवं ज्ञान पदार्थ कथय तीन अवस्था इस प्रकार कथन करके ज्ञान जेम च विजे ज्ञान पदार्थ कहते हैं परमार्थ शुद्ध सोपयिक शुद्धलौक लोकपर चागृदादिक्रम ये न्ञान ज्ञाते तज्ञान ज्ञानक उपाय के साथ सोपाय उपाय ज्ञान का साधन श्रवण मन न, न, न, न उपाय के साथ परमार्थ पर लौकिकम शुद्धलौकिकम लोकतरम लौकिक जागृत शुद्धलौकिक स्वप्न लोकोत्तर शुद्ध जागृत आदि क्रमेण ये न ज्ञान न ज्ञाए थे जिस ज्ञान से जागृत लौकिक स्वप्न शुद्ध लौकिक से शुद्ध लोकतर जिस ज्ञान से जाना जाता है तो उसको कहते ज्ञान जेयम एता नहीं वीणी तीन ही ज्ञ लौकिक शुद्धलौकिक लोक तीनोवस्था नहीं ज्ञानमत्र मनोवृत्ति विवक्षित अंत ज्ञान अवस्था अतिरिक्त अभी परीक्षक जेम संभवती आतंकिया तीनोवस्थ से भी तो कोई ज्ञान पदार्थ हो सकता है परीक्षक कल्पित वस्तु संभव आशंका करने से कहते हैं सर्व प्रावादुक वस्तु नंतर्भा जितने प्रावादास्त्र चिंतन करने वाले तर्क के आधार पर वस्तु निश्चय करने वाले है उनके द्वारा कल्पित जितने वस्तु इस चिन्हों में अंतर्भूत है जागृतिकाल में जितने जो कल्पना करे वो जागृत के अंतर्भूत है स्वप्नों काल में स्वप्नों के अंतर्भूत स्वप्न से इस चिन्हों की अंतर्भूत ही है ऐसे अतिक जितने कोई कल्पना करे कुछ भी कल्पना करे वैज्ञानिक के लोग भी जागृत बहुत कुछ कल्पना करते हैं बहुत कुछ देखते हैं निर्णय करते हैं क्षेत्र के विषय वैज्ञानिक के समय जितने भी हो सब वेदांत की दृष्टि एक जागृत प्रपंच मिथ्या है दृश्यता स्वप्न दृश्य बहुत स्वप्न दृश्य भी मिथ्या है जागृत प्रपंच भी दृश्य वो मिथ्या है जो छोटे से अनुमान से पूरा जागृत प्रपंच निशित हो जाता उत्यासित कोई अवरोही हो नहीं, नहीं सकता है जितने कल्पित सब उसमें होता है <coughs> सर्वे प्रावादी कहीं प्रावादी को किसको कहें शुष्क तर्क जल पा इसलिए शुष्क तर्क है श्रुति वृद्ध तर्क श्रुति अनुकूल तर्क तो ठीक है प्रतिकूल तर्क है जिसमें मूल में प्रमाण नहीं तर्क हो है प्रमाण का अनुग्राह अनुग्रह प्रमाण है तो तर्क शुष्क नहीं है अनुग्रह प्रमाण मूल प्रमाण नहीं तो तर्क शुष्क है शुष्क तर्क जलपन स्वभाव स्वभाविका परिकल्पित कार्य कारण कारणादिप वस्तु नो जितने वस्तुएं कुछ कार्य कुछ कार्य <coughs> है अवस्थात्रण नि अंतर्भागात जितने वस्तुएं तीनों तीनोंवस्था में सब अंतर्भूत हो जाए नियम अव्यभिचारेण कोई तो वस्तु अत्यज हो नहीं ज्ञान ना अन्य कोई ज्ञ नहीं नहीं तीन अवस्था में तेय आ गेह अरे विज्ञा क्या है जेयमें विशेषण जेय विज्ञम उच्य गेय कोई विशेष विशेषजा विज्ञ हो गया ना तो भी भी से नहीं। नहीं। क्या है तेनाली तद भी नवस्थात्री तो विज्ञानी विशेषण जो भी अवस्थात्र नहीं आस विज्ञेय पर सत्य पर विज्ञ का तुर्याख्यं तीनो अवस्था से विलक्षण अद्वयम अजम में है आत्मतत्व आत्मतत्व उपाय भूते भूत यर्थ विदुषा अभिमतिम आदर्श तीनों अवस्था है जागर सपन से उपाय है उपय हो गया सूर्य परमात्म सत्य विज्ञेय उपाय हो गया ज्ञा उपय हो गया विज्ञे यथो विद्वान अभिमति उनकी संबती देखाते सदा सर्वदा सदागा सर्वदा एक तथा <स्थाँगा> का बुद्धि परमार्थ बुद्ध परिधि कहा गया है यही पदार्थ पदार्थी तो देखा है सरस्वती से अतीत परमात्मशक्ति जाकर सप्तम सस्वती के निपाय उस रूपे ही परमात्मत ओ भद्र कर्णे देगा भद्रम पशेमांवी ओ शांति शांति